संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है डॉक्टर छवि निगम की कविता एक दास्ता दिन के पास थी दास्तानी कितनी संजोए थी रात भी ख्वाब हसीन कहने खूबसूरत किस्से थे सुननी रुबाइया कुछ भी नहीं ठिठक गया चांद रुप खिड़की पर कुछ पल चांदनी छन्न से बिखर गई नदियां हंस पड़ी खिलखिल कर जरा अकड़ तन गया पर्वत कोई घाटियों ने गहरी सासे ली दरख्तों ने धरी होठो पे उंगलिया शांत हुए भवरे चंचल तितलियों की धमा चौकड़ी भी थम गई बेसाख्ता झुकसा गया कुछ आसमा धरा चिहू की थर थरा गई कुछ दरका चटका भी कही कुछ थोड़ा सा लहका तो बरस भी गया उफ़ना उतर गया कुछ अध या अध बुझा सा सुलगता ही रह रह गया। चांद के दिल में बस एक कसर बाकी गई अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर छवि निगम की कविता एक दास्तां, वाचक स्वर भारती परिमल